उसकी रात मुन्नी उसके पास से दूर हट गई और आंखें तैरते हुई बोली कर चुके दूसरा उपाय जरा सुनो कौन उपाय करोगे कौन खैरत में देगा कम्बल न जाने कितनी बाकी है जो किसी तरह चुकने ही नहीं आती मैं कहती हूं तुम खेती छोड़ क्यों नहीं देते मर मर काम करो उपज हो तो बाकी दे दो चलो छुट्टी हुई बाकी चुकाने के लिए ही तो हमारा जन्म हुआ है पेट के लिए मजदूरी करो ऐसी खेती से बात जाए मैं रुपये न दूंगी न दूंगी हल्कू उदास होकर बोला तो क्या गाली खाऊं मुन्नी ने तड़प कहा गाली क्यों देगा क्या उसका राज है मगर यह कहने के साथ ही तनी हुई भव में ढीली पड़ गई हल्कू के उस वाक्य में जो कठोर सत्य था वह मानो एक भीषण जंतु की भांति घूर रहा था उसने जाकर आले पर से रुपए निकाले और लाकर हल्कू के हाथ पर रख दिए फिर बोली तुम छोड़ दो अब किसे खेती मजदूरी में सुख से एक रोटी खाने को तो मिलेगी किसी की धौस तो न रहेगी अच्छी खेती है मजदूरी करके लाओ वह कुछ वह उसी में झोंक दो उस पर से धौंस हल्कू ने रुपये लिए और इस बार इस तरह बाहर चला मानो अपना हृदय निकालकर देने जा रहा हो उसने मजूरी से एक एक पैसा काट कपट कर तीन रुपए कमल के लिए जमा किए थे वह निकले जा रही थी एक एक पग के साथ उसका मस्तक अपनी दीनता के भार से दबा जा रहा था पूस की अंधेरी रात आकाश पर तारे भी ठिठरते हुए मालूम होते थे हल्कू अपने खेत के किनारे ऊख के पत्ती पत्तों की एक छतरी के नीचे बांस के खटोले पर अपनी पुरानी गाड़ी की चादर ओढ़े काप रहा था खाट के नीचे उसकी उसका संगीत कुत्ता जबरा पेट में मुंह डाले सर्दी से कू कर रहा था दोनों में से एक को भी नींद ना आती थी हल्कू ने घुटनियों को दर, गर्दन में चिपकाते हुए कहा क्यों जबरा जाड़ा लगता है कहता तो था घर में पुआल पर लेट रहे लेटा रहे तो यहां क्या लेने आए थे अब खाओ ठंड अब मैं क्या करूं जानते थे मैं यहां हलवा पूरी खाने आ रहा हूं दौड़ दौड़े आगे, आगे आगे चले आए अब रो नानी के नाम को जबरा ने पड़े पड़े दुम हिलाई और अपनी कुकुक को दीर्घ बनाता हुआ एक बार जमाही लेकर चुप हो गया उसकी श्वान बुद्धि ने शायद ताड़ लिया स्वामी को मेरी कुंकू से नींद नहीं आ रही है। हल्कू ने हाथ निकालकर जबरा की ठंडी पीठ हुए कहा, कल से साथ, नहीं तो ठंडे पछुआ बिरम भरू किसी तरह रात कटे आठ चिरम तो पी चुका यह खेती का मजा है और एक एक भगवान ऐसे पड़े हैं जिनके पास जाड़ा जाए तो गर्मी से घबरा कर भागे मोटे मोटे गद्दे लिहाफ कमल मजाल है जाड़े का गुजर हो जाए तकदीर की खूबी है मजदूरी हम करे मजा दूसरे लूटे हल्कू उठा और गड्ढे में से जरा सी आग निकालकर चिलम पीते हुए कहा पिएगा चिलम जाड़ा तो क्या जाता है हाँ जरा मन बहल जाता है जबरा ने उसकी मुंह की ओर प्रेम से छलकती हुई आंखों से देखा हल्कू आज पर जाड़ा खा ले कल से मैं यहां पुआल बिछा दूंगा उसी से घुसकर बैठना तब जाड़ा न लगेगा जबरा ने अगले पंजे उसकी घुटनियों पर रख दिए और उसके मुंह के पास अपना मुंह ले गया हल्कू को उसकी गर्म सांस लगी चिरम पीकर हल्कू फिर लेटा और निश्चय करके लेटा कि चाहे कुछ भी हो अब जाऊंगा, पर एक ही क्षण में उसके हृदय में कंपन होने लगी कभी जब किसी तरह न रहा गया तो उसने जबरा को सिरे से उठाया और उसके सिर को थपथपा कर उसे अपनी गोद में सुला दिया कुत्ते की दे से जाने की दुर्गंध आ रही थी पर उसे वह उसे अपनी गोद से चिपटाए हुए ऐसे सुख का अनुभव कर रहा था जो इधर महीनों से उसे न मिला था जबरा शायद समझ रहा था कि स्वर्ग यही है और हल्कू की पवित्र आत्मा में तो उसने उसे कुत्ते के प्रति घृणा की तक गई अपने किसी अभिन्न को भी वो इतनी ही तत्परता से गले लगा था वो अपने से आहत न था जिसने आज उसे इस दशा में पहुंचा दिया यही इस अनोखी मैत्री ने जैसे उसकी एक अणु प्रकाश से एक एक अणु प्रकाश से चमक रहा था सहसा जबरा ने किसी जानवर की आहट पाई इस विशेष आत्मीता ने उसमें एक नई स्पूर्ति पैदा कर दी थी जो हवा के ठंडे झोंकों को तुच्छ समझती थी वह छटपटा उठा और छतरी के बाहर भूखने लगा हल्कू ने उसे कई बार चुप कुछकार कर बुलाया पर वह उसके पास ना आया हार में चारों तरफ दौड़ दौड़ कर भूखता रहा एक छड़ के लिए आ भी जाता तो तुरंत ही दो, फिर दौड़ पड़ता करता भी उसके हृदय के अरमान में अरमान भात, की भाती छलक रहा था एक घंटा और गुजर गया रात ने शीत को हवा से धटकाना शुरू किया अल्कू उठ बैठा और दोनों घुटनों की छाती से मिलाकर सिर को उसने छिपा लिया फिर भी ठंड कम न हुई ऐसा जान पड़ता था सारा रक्त जम गया है सत्तर से आधे भी नहीं चढ़े ऊपर होगा अभी पैर भर से ऊपर रात है हल्कू के खेत से कोई एक गोली के टप्पे पर आमों का एक बाघ था पतझड़ शुरू हो गई थी बाघ में पत्तियों का ढेर लगा हुआ था हल्कू ने सोचा चलकर पत्तियां बटोरू और उन्हें जलाकर खूब तापू रात कोई मुझे पत्तियां बटोरते देख तो देखे तो समझे कोई भूत है कौन जाने कोई जानवरी ही बैठा हो मगर अब तो बैठे नहीं रह जाता उसने पास के अरहर के खेत में जाकर कई पौधे उखाड़ लिए और उनका एक झाड़ू बनाकर हाथ में सुलगता हुआ उपला लिए बगीचे की तरफ चला जबरा ने उसे जाते देखा तो पास आया और दू भिलाने लगा हल्को ने कहा अब तो नहीं रहा जाता जबरू चलो बगीचे में पत्तिया बटोर कर तापे ठाटे हो जाएंगे तो फिर आकर सोएंगे अभी तो रात बहुत है जबरा ने कु करके सहमति प्रकट की और आगे आगे बगीचे की ओर चला बगीचे में घोपेरा हुआ था और अंधकार में निर्दय पत्तियों को कुचलता हुआ चला जाता था वृक्षों से उसकी टप टप नीचे टपक रही थी। मेहदी के फूलों के खुशबू आया अल्कू ने कहा कैसी अच्छी महक आई जबरू तुम्हारी नाक में भी कुछ सुगंध आ रही है जबरा को कहीं जमीन पर एक हड्डी पड़ी मिल गई थी उसे चिंचोड़ रहा था अल्कू ने आग जमीन पर रख दी और पत्तियां बटोरने लगा जरा देर में पत्तियों का एक ढेर लगा दिया हाथ जाते थे नंगे पांव गले जाते थे और वह पत्तियों का पहाड़ खड़ा कर रहा था इसी अलाव में वह ठंड को जलाकर भस्म कर देगा अंधकार को अपने सिरों पर संभाले हुए हु। अंधकार के उस अनंत सागर में यह प्रकाश एक नौका के समान हिलता मचलता हुआ जान पड़ता था हल्कू अलाव के सामने बैठा आग ताप रहा था एक क्षण में उसने दोहर उतार कर बगल में दबा ली और दोनों पाव फैला दिए मानो ठंड को ललकार रहा हो तेरे जी में जो आए सोकर ठंड की असीम शक्ति पर विजय पाकर वो विजय गर्व को हिदय में छिपा न सकता था उसने जबरा से कहा क्यों जबर अब ठंड नहीं लग रही है जबर ने कू करके मानो कहा अब क्या ठंड लगती ही रहेगी पहले नहीं है पहले से यह उपाय न सूझी नहीं इतनी ठंड क्यों खाते जब्बर ने जबरा ने पूछ ली अच्छा हो इस को कूद कर पार करे कौन निकल जाता है अगर जब बच गया तो मैं दवा न करूंगा अगर जब गए बचा तो मैं दवा न करूंगा जबर ने उस अग्नि की ओर कातर नेत्रों से देखा यह कहता हुआ वह उछला और उस अलाव के ऊपर से साफ निकल गया पैरों में जरा लपट लगी परवाह कोई बात परवाह की कोई बात न थी जबरा गि इर्द गिर्द घूमकर उसके पास आकर खड़ा हुआ हल्कू ने कहा चलो चले इसकी सही नहीं ऊपर से कूद कर वह फिर कूदा और अलाव के इस पर आ गया पत्तियां जल चुकी थी और बगीचे में फिर अंधेरा छाया था राख के नीचे कुछ कुछ आग बाकी थी जो हवा का झोंका आ जाने पर जरा जाग उठती थी पर एक छड़ में फिर आंखें बंद कर लेती थी हल्कू ने फिर चादर ओंढ ली और गर्म राख के पास बैठा हुआ एक गीत गुनगुनाने लगा उसके बदन में गर्मी आ गई पर ज्यो ज्यो सीत बढ़ती जाती थी उसे आलस से दबाया लेता था जबरा जोर से भूख खेत की ओर भागा हल्कू को ऐसा मालूम हुआ कि जानवरों का एक झुंड उसके खेत में आया है शायद नील गायों का झुंड था उसके कूदने दौड़ने की आवाजें साफ कान में आ रही थी फिर ऐसा मालूम हुआ कि वह खेत में चर रही है उनके जबाने की आवाज चर चर सुनाई देने लगी उसने दिल में कहा नहीं जबरा की होते खेत में नहीं आता न तो जबरा, जबरा, जबरा आया फिर खेत चले जाने की आहट मिली अब वो अपने कुछ धोखा न दे सकता उसे अपनी जगह से हिलना जहर लग रहा था कैसा दंधाया हुआ बैठा था इस जाड़े पाले में खेत में जाना जानवर के पीछे दौड़ना असूच जान पड़ा उसने जोर से जोर से आवाज लगाई लिहो लिहो लिहो जबरा भूख उठा जानवर खेत चल रहे थे फसल तैयार है कैसी अच्छी खेती थी पर एकाएक हवा का ऐसा ठंडा चुभने वाला बिछ्छू के डंग झोंका लगा की वो फिर से कुरे अपनी ठंडी देह को गरमाने लगा जबरा अपना गला फाड़े डालता था नील खेत का सफाई किए डालती थी पर हल्कू गर्म राख के पास शांत बैठा हुआ था अक्र कर्मत्यास ने रस्सियों की भांति उसे चारों तरफ से जकड़ रखा था उसी राग के पास गर्म जमीन पर वह चादर ओड सो गया सबेरे जब उसकी नींद खुली तब चारों ओर धूप फैल गई थी और मुन्नी कह रही थी क्या सोते ही रहोगे चौट हो गया हल्कू ने उठकर कहा क्या तू खेत से होकर आई है आ रही है मुन्नी बोली हाँ सारे खेत का सत्यानाश हो गया भला ऐसा भी कोई सोता है तुम्हारे यहाँ मड़ैया डालने से क्या हुआ हल्कू ने बहाना किया मैं मरते मरते बचा तुझे अपने खेत की पड़ी है पेट में ऐसा दर्द हुआ कि मैं ही जानता हूँ देखा सारा खेत रौदा पड़ा हुआ है और जबरा मढ़िया के नीचे चित लेटा है, प्राणी न हो, दोनों खेत की दशा देख रहे थे मुन्नी के मुख पर उदासी छाई थी पर हल्कू प्रसन्न था मुन्नी ने चिंतित होकर कहा अब मजूरी करके माल गुजारी भरनी पड़ेगी हल्कू ने प्रसन्न मुख से कहा रात की ठंड में यहाँ सोना तो न पड़ेगा